शन शन बुद्या धृतिगृतया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किचिद चिंत शन नहसा उपरमे उपरति कया बुद्धिया किंविशिष्टया धतिगृहतया धतिया धैर्य गृहीतया गृहीतया गृहतया धतिगृहतया धैर्य युक्त आत्मसंस्थ संस्थित आत्मा एव सर्वं नत अकिदस्ती आत्मसंस्थ मन न कि चिंत योगस्य परमो विधि